प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन 3 दर्जे आगे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलिशान महल बन सके एक साल का, का काम दो साल में करते थे कभी कभी तीन साल भी लग जाते थे बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने मैं छोटा था वो बड़े थे मेरी उम्र नौ साल की वो चौदह साल के थे उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्म अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी की उनके हुक्म को कानून समझू वह स्वभाव ऐसी बड़े अध्ययनशील थे हर किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्ली की तस्वीरें बनाया करते थे कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य दस बीस बार लिख डालते कभी एक शेर को बार बार सुन्दर अक्षरों से नकल करते कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमे न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य मसलन एक बार उनकी कॉपी आरोप मैंने ये इबारत देखी स्पेशल अमीना भाइयो भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था मैंने चेष्टा की कि इस पहली का कोई अर्थ निकालू लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ वो नवी जमात में थे मैं पांचवी में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथ ही मिल गया तो पूछना ही क्या अभी चार दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं कभी फाटक पर सवार उसे आगे आगे चलाते हुए मोटरकार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर कर प्राण सूख जाते उनका पहला सवाल होता कहां थे हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था न जाने मुँह ऐसी ये बात क्यूँ निकलती थी की जरा बाहर खेल रहा था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 यहां रात दिन आँखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है तब कहीं ये विद्या आती है और आती क्या है हाँ कहने को आ जाती है बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर रहा और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो की मुझे देख भी सबक नहीं लेते मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों देखते हो अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है तुम्हारी बुद्धि का कसूर है इतने खेल तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं मैं पास नहीं फटकता हमेशा पढ़ता रहता हूँ उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ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 भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे ऐसी ऐसी लगती बातें कहते ऐसे ऐसे सूखती बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती इस तरह जान तोड़ कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यूँ न घर चला जाऊ जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमे हाथ डालकर क्यूँ अपनी जिंदगी खराब करूँ मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पड़ूंगा चटपट एक टाइम टेबल बना डालता बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ टाइम टेबल में खेल की मत बिल्कुल उड़ जाती प्रातःकाल उठना छह बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पड़ने बैठ जाना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 मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बात पहले ही दिन अवहेलनाल उछल कुद कबड्डी केव खात बॉलिबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुातिवार्य रूप चे जाती और वाते हुल जा टाइम टेबल वो फोड पुस्तकें किसी की याद ना रहती और फिर भाई को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता मैं उनके साए से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता कमरे में इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें खबर न हो उनकी नजर मेरी और उठी और मेरे प्राण निकले हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती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 आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे मुखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे मे अव्वल भीक इतके दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हुई और उनके नमक छिडके का विचारही लज्जास्पद जडा हा अब मुर कुठ अभिमान हुआ और आत्मसमन बढा भय साहेब का वजपर ना रहा आजादी से खेल कुद मे शरिक होणे लगा दल मजबूत था अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा आपने अपना खून जला कर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है भाई साहब ने इसे भाप लिया उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी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 बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया कोई उसे एक चुल्लु पानी देने वाला भी न बचा आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे इतराए नहीं अभिमान किया और तीन दुनिया दोनों से गया शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा उसे यह अभिमान हुआ था की ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नर्क में धकेल दिया गया शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था भीख मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया तब तो तुम आगे पढ़ चुके ये समझ लो की तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए अंधे के हाथ बटेर लग गई मगर बटेर केवल एक बार लग सकती है बार बार नहीं कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए मेरे फेल होने पर ना जाओ मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा जब एल्जीब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिशान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं आठ आठ हेनरी हो गुजरे है कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवा लिखा और सब नंबर गायब सफा चट सिफर भी ना मिलेगा सिफर भी हो किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं दर्जनों विलियम कौड़ियों चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आंधी रोग हो जाता है इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चहारुम पंजुम पंजम लगाते चले गए मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता जोमेट्री तो बस खुदा की पनाह अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता की आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह वो तो यही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है चाहते है की लड़के अक्षर अक्षर रथ डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रक्त छोड़ा है और आखिर इन बे सिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा पूछिए इसका प्रयोजन दुगना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी होगी कह दिया समय की पाबंदी आरोप एक निबंध लिखो जो चार पन्नो ऐसी कम न हो अब आप कॉपी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइे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 लेकिन इतने तिरस्तार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यो की त्यो बनी रही खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता पढ़ता भी था मगर बहुत कम बस इतना की रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ की मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए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 अपने पास होने की खुशी आधी हो गई मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता लेकिन विधि की बात कौन टाले मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं साहब एक साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊ फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से अब की भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया शायद अब वह खुद समझने लगे की मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा तो बहुत कम मेरी स्वच्छता भी बढ़ी मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे लागा मुसी धारणा मैं तो पास हो ही होऊंगा पढू या ना पढू म बलवान है इसलिए भाई के डर से जो थोडा बहुत पढ लिया करता वी बंद हुआ मुडाने नया शौक पॅदा होगा अमय पतंग बाजी की भेट होता था। फिर भी मे भी साहेब का अदब करता औरकी नजर बचा कनकौवे उडाता मांझा देना कन्ने बांधना पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हुआ है एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में कनकौवा उड़ाने लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था आँखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झुंकता पतन की ओर चला जा रहा था मानो को यात्रमा स्वर्ग से निकल कर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो बालकों की एक पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी जा रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है न मोटर कारे न ट्राम न गाड़ियाँ सहसा भाई साहब ऐसी मेरी मुठभेड़ हो गयी जो शायद बाजार ऐसी लौट रहे थे उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव ऐसी बोले इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजिशन का ख्याल रखना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवा दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे मैं कितने ही मिडिल ची को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुप्रिंटेंडेंट है कितनी ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है बड़े बड़े विद्वान उनकी माथहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवें दर्जे में आकर बाजारी लौंडो के साथ कनकौे के लिए दौड़ रहे हो मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्म की हत्या कर बैठे तुम अपने दिल में सोचते हो गे? मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है लेकिन ये तुम्हारी गलती है मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तुम निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ लेकिन मुझ में और तुम्हें जो पांच साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम एम ए और डीलेट ही क्यूँ हो जाओ समझ किताबें पढ़ने से नहीं दुनिया देखने से आती है हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद पांचवी जमात के आगे नहीं गए लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार सदा रहेगा केवल इसलिए नहीं की वे हमारे जन्मदाता है बल्कि इसलिए की उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दे न घबराए न बदहावास हो पहले खुद मर्ज पहचान इलाज करेंगे उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज नाश्ता बंद हो जाता है धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते है लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुम्ब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर नौ आदमी थे आपने हेडमास्टर साहब को ही देखो एम है की नहीं और यहां के एम नहीं ऑक्सफोर्ड के एक हजार पाते हैं लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है उनकी बूढ़ी माँ हेड साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गयी पहले खुद घर का इंतजाम करते थे खर्च पूरा न पड़ता था कर्जदार रहते थे जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है तो भाईजान, जान ये गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो मेरे देखते तुम बेराहना चलने पाओगे अगर तुम यू न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हे मेरी बातें जहर लग रही है मैं उनकी इस नई युक्ति ऐसी नतमस्तक हो गया मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ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 उसकी डोर लटक रही थी लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था भाई साहब लंबे हैं ही उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था कहानी समाप्त